Oh के क्रम में आज हम बृहदारण्य उपनिषद को प्रारंभ कर रहे हैं उपनिषदों का मुख्य विषय अध्यात्म रहा है परमात्मा तक ब्रह्म तक पहुंचना रहा है और वहां तक पहुंचने के लिए वो विभिन्न कथाओं से विभिन्न प्रक्रियाओं से विषय को रखते हैं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 कुछ बातें बहुत सीधी सीधी सरल सरल हैं और कुछ बातें रहस्यपूर्ण हैं, विचारणीय हैं, इनके पीछे क्या तात्पर्य है क्यों ये ऐसा कहना चाहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्य किस शब्द में बृहद और आरण्यक इस तरह हम तोड़ सकते हैं दो शब्द हैं वृहत तो का मतलब बड़ा और आरण्यक अरण्य में होने वाला अरण्य में कहा जाने वाला अरण्य से संबंधित इसको आरण्यक कहते हैं अरण्य यानी जंगल वन वहां जो कुछ कहा गया उससे संबंधित रहा होगा तो इसको ये नाम दिया गया बृहदारण्यक उपनिषद ऐसी उपनिषद जो बड़ी है और अरण्य से संबंधित है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 यजुर्वेद से संबंध रखती है और यजुर्वेद के भी एक ब्राह्मण वाजसने ब्राह्मण से संबंधित रखती है यजुर्वेद की दो शाखाएं उपलब्ध होती हैं अभी उसमें एक माध्यम शाखा और एक काणव शाखा माध्यन शाखा और काणव शाखा जो माध्यान्हदिन शाखा है उसको मूल यजुर्वेद माना जाता है जो चार वेद प्रचलित हैं जो हमारे यहां पर भी पाठ किए जाते हैं ये माध्यान दिन शाखा वाला है मूल वेद यजुर्वेद कहलाता है और काणव शाखा में लगभग यही वेद है कहीं तो कहीं शब्दों का थोड़ा अंतर है तो ये उपनिषद ये बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद की काणव शाखा से संबंधित है और उसके वाजसने ब्राह्मण से संबंधित है काणव शाखा का जो वाजसने ब्राह्मण है उसका ये अंतिम भाग है यजुर्वेद की शाखा का वाजसने ब्राह्मण उससे जुड़ा हुआ ये है तो इसको वाजसने ब्राह्मणोपनिषद ये नाम भी दिया जाता है और इसके अंदर कुल छह अध्याय हैं। छ अध्यायों में ये बटा हुआ है और छ अध्यायों में भी दो दो अध्यायों, अध्यायों को ये अलग अलग कांड का नाम देते हैं पहले और दूसरे को मधु कांड बोलते हैं उपासना का विषय प्राय इसमें रहता है, इस है। मधुकांड और तीसरे चौथे को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 ऐसे इन छो अध्यायों में अलग अलग ब्राह्मण हैं और इन ब्राह्मणों में भी एक एक ब्राह्मण में जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि यह अभी प्रथम अध्याय का पहला ब्राह्मण यह पोस्टक में लिखा हुआ है और उसमें अब जो ये पहला आएगा फिर एक दो तीन ये जो संख्याएं लगी है खंड की खंडिका तो के रूप में कहते हैं छोटा छोटा भाग इसका है वो विस्तार से आएगा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 या ये सब एक इकाई है परस्पर सामंजस्य है उसको बताना चाहते हैं ये इसके पीछे का जो भाव है वो हम आगे उसको पूरे को प्रथम ब्राह्मण को करते हैं उसके बाद देखते हैं तो वृतरण उपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण और उसका ये पहली कंडिका वो उषा व अश्वस् मेध्य से शिरा उ तो प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ललाई आती है लाल लाल भाग पूरा आकाश एक कोने में एक तरफ से लाल लाल बड़ा विस्तृत हो जाता है उसको कहते हैं उषा प्रातःकाल भोर जो होती है मेध्य से सिरह, इस मेध्य जानने योग्य अश्व का सिर है अश्व कौन है इस सृष्टि के लिए कहा जा रहा है यह तो सब जगह व्याप्त है फैली हुई है गतिशील है अश्व का मतलब ये सृष्टि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 इस सिर को हमने समझ लिया तो उषा समझ में आ जाएगी जैसे उषा है प्रकाश है लालिमा है अंधकार से ये भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है प्रतीकात्मक रूप में हम कई चीजें जोड़ सकते हैं लेकिन सीधे सीधे कैसे जोड़ेंगे उसको तो सूर्य चक्षता है प्राणो जो वायु बह रही है ये कैसी है प्राण है यानी जो जैसे हम ये श्वास प्रश्वास लेते हैं ये प्राण वायु वाला हमारे शरीर में ये प्राण है और यहां पर ये वायु आगे अग्निर्वैश्वान तो नहीं व्यात्तम अग्निर्वैश्वर व्यात्त कहते हैं खुला हुआ मुंह खुला हुआ मुंह होता है ना मगर मच्छ का एकदम खुला हुआ रहता है कि जैसे ही कुछ आया पट से अंदर तैयार बैठा खाने के लिए तो हमारा भी जब मुंह खुला हुआ रहता है तो बहुत लालायित होते हैं तो मुंह खोल के रखते हैं ना तैयार आया और लतका जैसे जानवर करते हैं पहले से खोल के रखते हैं कई जानवर रखते हैं ऐसा और तो हम भी जब ग्रास जाता है तो उससे पहुंचने से पहले ही हम खोल लेते हैं उसको मुंह को आया और सबसे देखिए तो खुला हुआ मुंह जो भक्षण के लिए तैयार है वो क्या है इस जगत के अंदर तो बोले वैश्वान अग्नि अग्नि कैसी है इसमें कुछ भी डाल दो जल जाएगी पचा जाएगी खा जाएगी उसको अब इस मुख का और उस अग्नि का सीधे सीधे तो कोई संबंध नहीं है कि शरीर के अब अग्नि भी यहाँ तो कई है इस सिस्टम में कितनी अग्निया हैं इस धरती पे ही कितनी जगह अग्निया जल रही हैं वो अलग अलग अग्नि यहाँ तो एक ही अग्नि है एक ही मुख है केवल इतना कि यहां जो खाने वाली चीज है जिसमें जाकर के वो पच जाता है विलीन हो जाता है ऐसे वो ये अग्नि है बस प्रतीक के रूप वो कोई मुख को समझ लिया तो अग्नि को समझ लेंगे हम यद पिंड ब्रह्मांड है नहीं बने गिर तो बस इतना ही है कि जिसमें जिसमें खाया जाता है जिसमें आहूति डाली जाती है वैसे वो अग्नि है वैश्वानर अग्नि और जैसे इस मुख में आहूति देते हैं तो वो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 यहाँ इंद्र है और इस जगत का इंद्र कौन है आत्मा वो परमात्मा हो जाएगा वहां पर यहां पर तो संवत्सर को कह दिया वहां पर दूसरे को कह दिया अब दोनों ही यथपिंडे तत् ब्रह्मांडे की शैली से बात कर रहे हैं अलग अलग जगह जो यथपिंडे तथा ब्रह्मांड है वहां सब्जग एक जैसा नहीं है उसमें भिन्नता है बहुत सारी तो अगर बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता तो सब्जग एक जैसा मिलता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 जैसा होता है और ये जो दे रहे हैं बदल बदल के वो अलग अलग है या एक ही जैसा है अच्छा जिराफ देख जिराफ वो देखना नहीं हमारे यहाँ तो होता नहीं है अफ्रीका में होता है तो देखा नहीं जिराफ कैसा होता है बच्चे को कैसे समझाएंगे किसका ऊंट जैसा होता है और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 चित्रकारी की कलाकार हो कोशिश करना देखो कैसे बनता है चित्र हमारी पीठ है पृष्ठ से क्या दू लोक जिसमें प्रकाशमान लोक है वो स्थान लोक है वो जैसे पीठ है इसकी अंतरिक्षम उदरम जो बीच का भाग है पृथ्वी और द्यू लोक के बीच का भाग जो अंतरिक्ष है वो कैसे है वो उदर के समान है और पृथ्वी पाजस््यम और पृथ्वी ऐसे है जैसे कि पैर हो आधार हो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 जो बीच की दिशाएं होती अवान्तर दिशाएं यानी चार दिशाओं में बीच बीच की जो दिशाएं होते हैं ईशान कोण वाय कोण आग्नेत्य आदि जो ये चार कोण है या ऊपर नीचे का ले लीजिए नहीं तो अवंतर दिशा ये बीच वाली है इसको यूं हम कर सकते हैं कि जैसे पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा तो उनके बीच की पूर्व दक्षिण जैसे कि रेलवे में भी लिखा रहता है ना उत्तर पूर्व या मध्य पूर्व ऐसे अलग अलग जो भाग होते हैं तो दक्षिण पश्चिम रेलवे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 जोड़ने वाले हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं जैसे अर्धमा और मास से मिलकर के संवत्सर बनता है ऋतुएं बनती हैं ऐसे ही ये जोड़ के बस ये जोड़ है ये बीच में अहोरात्राणी प्रतिष्ठा दिन और रात उसके आधार है काल का ही भाग है नक्षत्राणी अस्थिनी ये जो नक्षत्र अस्थिया है हड्डियां हैं आप बताओ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 कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ेगा सर कैसा चित्र बनाएंगे बताओ कि नक्षत्रों के बीच मास और अर्धमास हम दिखा दें कि देखो ये इसके जोड़ हैं। और लिखने को तो लिख देगा कोई क्यों दिखेगा क्या वो उसमें कुछ भी नहीं नक्षत्राणी अस्थिनी नभो मानसाणी अरे नभोमंडल आकाश आकाश हैं? या तो बादल के है? ये कैसे जैसे कि मांस है हमारे शरीर का मांस है ऐसे ही है उध्यम सिकता है और सिकता मतलब यहां जो बालू दिखाई देती है हमारे को धरती पे मिट्टी के कणे वो क्या है वो उवध्य है उवध्य मतलब अध पका भोजन आधा पका हुआ भोजन होता है ना कहा पर पतीले में नहीं पेट में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 तो नदियां ऐसे हैं जकृत च क्लोमानश्च्य पर्वता ये जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये क्या है जैसे कि हमारा यकृत हो और क्लोम हो यकृत मतलब तो और क्लोम मतलब प्रंक्रिया होता है क्लोम ग्रंथि बोलते हैं अग्नि आशय एक पलिहा होता है स्प्लीन भी होता है तो क्लेम क्लोम का मतलब प्लीहा भी हो सकता है इन्होंने क्या किया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 जैसे कि तिकोना सा एक तिकोना कोई बड़ा सा यूं रखा हो ना तो नीचे से चौड़ा होता है ऊपर से सकड़ा होता है वो उसी तरह का दिखाई देता है एक टुकड़ा सा खंड यू उभरा हुआ जैसा तो यकृत और क्लोम कैसे हैं जैसे ये पर ये जो है वो जैसे यहाँ पर इसमें सृष्टि के अंदर पर्वत है औषध है ऐश्चय वनस्पत है ऐश्चय लोमानी और तो हमारे शरीर में रोए है तो इसमें कहाँ रोए है जैसे कि औषधियां और वनस्पतियां हैं ये रोए तो हैं। अब इसको रोयों को देखेंगे तो रोए कहां पर हैं ये पूरे शरीर में है ना चारों तरफ और यहां पर भी कहां पर हैं? सृष्टि के इसके पृथ्वी के चारों तरफ है ना सभी जगह तो रहते हैं जहां जहां धरती है मा माँ ये सारे रोए है ना लेकिन ये सृष्टि शरीर का वर्णन करे ब्रह्मांड का किया जाए उस ब्रह्मांड की दृष्टि से तो ये केवल पृथ्वी आधार था यहां पर और ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है इस सृष्टि तो बहुत बड़ी है तो ये रोम ये पृथ्वी की दृष्टि से यहां पर कर, एक मात्र प्रतीक है ये भी हिलते रहते हैं हमारे रोए भी हिलते रहते हैं उगे हुए हैं जैसे कि पेड़ों की तरह से रोए आगे उद्यन पूर्वार्थो हो निमलोचन जघनार्ध ये जो उदय होता हुआ सूर्य है वो कैसा है जैसे कि हमारा नाभी से ऊपर का भाग हो पूर्व का जो अर्ध भाग है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 ये जगनाग्रह अब ये दिन की दृष्टि से कथन हो रहा है सूर्य ऊपर और नीचे का युवते तद विद्योतें अब शरीर है तो यत पिंड तो जो हम जम्भा लेते हैं वो यहां जम्भाई कहां होती है तो बोले जैसे कि ये चमकती है बिजली चमकती विद्योतते वो जंभाई लेने के समान है यद विथुनते तत्तनयती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 वागे, वसे और इस वाघि में जो सारे शब्द होते हैं वो ही जैसे हमारी वाणी से होता है वैसे इसके भी वाणी को माना जाता है तो ये इसमें तुलना करके बताया गया यद पिंडे तत ब्रह्मांड केवल एक ही जैसे यहां ऐसी ऐसी चीजें यहां पर भी हैं आगे देखिए अहर्वा अश्वम पुरस्तात् महिमा अनब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 उस परमात्मा भी लेते हैं तो तसे पूर्व समुद्र योनी योनि मतलब कारण है आगे कहा रात्रि एनम पश्चान महिमा जो रात्रि है ये बाद की महिमा बाद में इसके बाद में जो हुआ वो रात्रि महिमा के रूप में उत्पन्न हुआ प्रलय की दृष्टि से कथन है तस से अपरे योनि उसका कारण बाद वाले दो समुद्र है अब दो दो समुद्र बता रहे हैं दो पहले वाले हैं दो बाद वाले समुद्र उसके कारण है ए तो वाह अश्व महिमान अभिता संब भू ये दोनों इस अश्व की महिमा के रूप में उत्पन्न हुए इन रात तो अब ये एक अश्व है ये सृष्टि जो है मेध्य से अश्व से है। जानने योग्य जो अश्व है अश्व मतलब ये सृष्टि के लिए कहा जा रहा है तो ये अश्व है अब अश्व की तरह से एक तुलना कर है। रहे हैं एक बात बता रहे हयो भूतवा देवान अवहत ये जो अश्व था घोड़ा जो था इस सृष्टि जो है इसने हय बन करके देवों को का वाहन किया इसी घोड़े ने हय बन करके देवताओं का वाहन किया देवताओं को ले चला आगे उनकी यात्रा पूरी करवा दी उनका लक्ष्य प्राप्त करवा दिया हय होकर के वहीं के दो तरह से अर्थ लेते हैं एक तीव्र गति वाला होकर के ये सृष्टि देवों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देती है यही सृष्टि बहुत तेज ले जाती है उनको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 निमित्त करेंगे तो ये जो सारा वर्णन किया गया इसमें प्रथम ब्राह्मण के अंदर ये यथ पिंडे तथा ब्रह्मांडे की तरह से पहले पहले जो पहली खंडिका में जैसा वर्णन किया गया यहां ये है, वहां ये है वहां ये अब इससे हमें प्रतीत होता है कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा शरीर जैसा ये है वैसा वो नहीं मात्र कुछ समझाया जा रहा है और क्या समझाया गया यहां पर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 जैसे ये इकाई है वैसे वो इकाई है जैसे यहाँ व्यवस्था है ऐसे वहां व्यवस्था है जैसे ये सब प्रयोजन है वैसे वो भी सब प्रयोजन है ये एक भाव हमारे पिंड तथा ब्रह्मांड ऐसे मिल सकते इतनी समझ इस शरीर को समझने से इतना हम ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं इस अर्थ में इसको यहाँ पर हम देते हैं आज का अर्थ इतना ही रखते प्रणम तो ओ ओ भी गुस्सा था मेरा